सोलह दस उन्नीस सौ बारह बुधवार बेलुड़ मठ मठ में दुर्गा पूजा है आज देवी का बोधन है मां आज अपराह्न मठ में आएंगी संध्या होने वाली है मां के आने में विलंब होते देख पूजनीय बाबूराम महाराज अर्थात स्वामी प्रेमानंद भाग दौड़ कर रहे हैं मठ के प्रवेश द्वार में मंगल और केले के वृक्ष की स्थापना न हुई देख वे बोल उठे यह सब अभी हुआ ही नहीं फिर मां आएंगी कैसे देवी का बोधन समाप्त होने के साथ ही मां की गाड़ी मठ में पहुंची गुलाब मां मां का हाथ पकड़कर उन्हें गाड़ी से उतारने लगी उतरते ही सब ओर नजर घुमाकर मां बोली सब फिट फाट हैं। हम लोग मानो मां दुर्गा ही सच धज कर अष्टमी के दिन अनेक लोगों ने मां को प्रणाम किया 300 से अधिक लोग रहे होंगे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 शाम को गिरीश बाबू की बहन ना दीदी की मृत्यु का प्रसंग उठा बुधन के दिन रात्रि में अचानक देहावसान हुआ था मां ने कहा देखो ना आदमी अभी है फिर अभी नहीं भी हो जाता है साथ कुछ भी जाने वाला नहीं केवल धर्म अधर्म ही साथ जाएगा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 ठाकुर ने गोद में बिठाकर मंत्र दिया मैं तुमने उसे फिर से मंत्र दिया मां नहीं मैं बोली तुम कृपा सिद्ध हो तुम इस मंत्र का जाप करके ही सिद्ध होगे मैं उसका मंत्र भला क्यों सुनने लगी मैंने उसे जब कैसे करना होता है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 एक ब्रह्मचारी जरा मार्जित रुचि वाला था वह उस हास परिहास से बड़ा ही खींच रहा था मठ के उत्तर ओर के बगीचे में मां खड़ी हो यहां हास्य कौतुक देख रही थी और उसका आनंद ले रही थी बाद में मैंने मां से कहा मां देवी के सामने वह सब करने के कारण अमुक ब्रह्मचारी कांजीलाल डॉक्टर को बहुत कोस रहा था मां बोली नहीं नहीं वह सब ठीक है देवी को गा बजाकर रंग रस करके सब तरह से प्रसन्न करना चाहिए पूजा के कुछ दिन मठ में बिताकर मां विजयदशमी के दूसरे दिन कलकत्ता लौट आईं और मात्र कुछ दिन वहां रह काशी धाम रवाना हुई काशी धाम 5 नवंबर 1912 मंगलवार एकादशी लगभग एक बजे दिन को मां काशी अद्वैताश्रम पहुंची और कुछ समय वहां ठहर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 दिल भी खुल जाता है मां इस मकान के दो मंजिले में उठते ही जो पहला कमरा पड़ता था उसमें थी साथ में थी गोलाप मां मास्टर महाशय म मा की पत्नी तथा और भी कई स्त्री भक्त नीचे प्रज्ञानंद स्वामी तथा हम लोग रहते थे दूसरे दिन ही मां पालकी में विश्वनाथ और अन्नपूर्णा के दर्शनों को गई शनिवार को काली पूजा के दिन सुबह अर्थात दिवाली के दिन मां फिर से अद्वैत आश्रम आई और सेवाश्रम को देखा पूज्यपाद महाराज अर्थात ब्रह्मानंद जी हरि महाराज अर्थात तुरानंद जी चारू बाबू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 सेवाश्रम के मकान बगीचा और उसकी व्यवस्था की बड़ी प्रशंसा करने लगी बोली यहां पर ठाकुर स्वयं विराजमान हैं और मां लक्ष्मी पूर्ण होकर स्थित हैं अच्छा यह पहले किस तरह शुरू हुआ यह भाव पहले किसके दिमाग में आया केदार बाबा ने उत्तर में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 मां पालकी में कालभैरव बेणी माधव त्रैलंग स्वामी नागपुर राजा का मंदिर ग्वालियर राजा का मंदिर संकटा वीरेश्वर और मणिकर्णिका आदि स्थानों के दर्शन हेतु गई और शाम तक लौट आई गोलाब मां तथा अन्य स्त्री भक्त गाड़ी में गई थीं। एवं खगेन महाराज पालकी के साथ चलते हुए गए थे एक दूसरे दिन बैद्यनाथ और तिलभांडेश्वर के दर्शन कर माने कहा था यह स्वयंभू लिंग है बाद में एक दिन संध्या के पूर्व वे केदारनाथ के दर्शन करने गई कुछ समय गंगा दर्शन करने के पश्चात संध्या आरती के दर्शन किए बोली ये केदार और वे केदार, अर्थात हिमालय वाले एक ही हैं दोनों में योग है इनका दर्शन करने से ही उनका भी दर्शन करना हो जाता है ये बड़े जागृत हैं एक दिन मां सारनाथ देखने गई कुछ साहब अर्थात विदेशी लोग भी देखने गए थे वे अवाक हो सारनाथ की प्राचीन कीर्ति देख रहे थे मां बोली जिन लोगों ने किया अर्थात यह सारा बनाया वे ही फिर से आए हैं और अचरज से देखकर कह रहे हैं कैसा अद्भुत सब बनाया है सार नाथ से लौटते समय महाराज ने मां को अपनी गाड़ी में भेजा पहले तो मां किसी प्रकार राजी नहीं हुई बोली नहीं नहीं उस गाड़ी में राखाल आया है राखाल वगैरह जाएंगे मुझे इस गाड़ी में कोई तकलीफ नहीं होगी मां की गाड़ी जब दृष्टि से ओझल हो गई तब महाराज जिस गाड़ी में चढ़े थे उसका घोड़ा बिदक गया और रास्ते के बाजू में खदक में गाड़ी समेत उलट गया महाराज का शरीर कई स्थानों पर छिलकर लहूलुहान हो गया मां ने यह दुर्घटना सुनकर कहा था यह विपत्ति मेरे ही भाग की थी राखाल ने जोर करके उसे अपने ऊपर ले लिया ऐसा न होता तो मेरी गाड़ी में तो कच्चे बच्चे थे अर्थात राधु, भूदेवादि पता नहीं क्या दुर्घट घट जाता मां ने एक बार काशी में दो साधुओं के दर्शन किए गंगा तीर में एक नानकपंथी साधु थे और दूसरे थे चमेली पुरी जब चमेली पुरी के दर्शन किए तो गोलाप मां ने उनसे पूछा कौन खाने देता है इस पर वृद्ध ने अत्यंत तेजस्विता और विश्वास के साथ कहा था एक दुर्गा ही देती हैं और कौन देगा उत्तर सुनकर मां बड़ी प्रसन्न हुई थी निवास पर लौटकर संध्या के पश्चात हमसे कहने लगी आहा बूढ़े का चेहरा आंखों के सामने झूल रहा है मानो छोटे से लड़के हों दूसरे दिन मां ने उनके लिए संतरे संदेश मिठाई और एक कंबल भिजवा दिया बाद में एक दिन जब मैंने मां से अन्यान्य साधुओं को देखने की चर्चा की तो वे बोली और क्या साधु देखना उस दिन तो देखा है और साधु है कहां एक दिन काशी की कुछ महिलाएं मां के दर्शन हेतु जब पहुंची तो उन्होंने देखा कि वे राधू भूदेव आधी बच्चों को लेकर बड़ी व्यस्त हैं फिर वे गुलाब से अपने फटे वस्त्र को सी देने की बात कह रही हैं यह देख उन महिलाओं में से एक बोल उठी मां आप तो माया में घोर फंसी दिखाई देती हैं अस्फुट स्वर में मां बोली क्या करूं बेटी खुद ही माया हूं और एक दिन शाम को तीन चार बजे कुछ महिलाएं मां का नाम सुनकर उनके दर्शन करने आईं। मां बरामदे में बैठी थी गोलाप मां तथा अन्य महिलाएं बाजू में बैठी थीं। आगंतुकों में से एक ने गोलाब मां को ही वयस्का और भव्य आकृति वाली देख मां समझ लिया तथा उन्हें प्रणाम कर उनसे बातचीत करने लगी गोलापमा बात समझकर बोली वे रही माताजी। जी मां का भोला भाला चेहरा देख उस महिला को लगा कि माताजी जी कर रही हैं पर जब गोलाप मां ने दूसरी बात वही बात कही तो वह ज्यों ही मां को प्रणाम करने गई त्यों ही मां भी हंसकर बोल उठी ना ना वे ही माताजी हैं तब वह महिला बड़े पशुपेश में पड़ गई गोलाप मां एवं मां बारं बारंबार एक दूसरी को दिखाकर कहने लगी वे रही माताजी। हम लोग यह देखकर हंसने लगे अंत में जब वह महिला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 विशेषता थी जिससे उनको देखकर अपने आप एक विशेषत्व का बोध होता था किरण बाबू का मकान काशीधाम, धाम प्रातःकाल मैं विश्वनाथ को सब लोग छूते हैं इसीलिए रोज संध्या के बाद उनका अभिषेक कर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 आने पर ही तुम्हारे पास दर्शन के लिए लाया जाता है भीड़ को रोकने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है मां हां कौन सात ड्योहड़ी फेरे लगाकर आना चाहेगा पगली मामी यहां भी मां को सता रही है उसका उल्लेख कर मां बोली लगता है शिव जी के माथे पर कांटा समेत बेलपत्र चढ़ाया था इसीलिए मेरे पीछे यह कंटक है मैं क्या कहती हो अनजान में कोई चढ़ा दे तो दोष कैसा मां ना ना शिव पूजा बहुत कठिन है उससे भी बहुत दोष होता है पर जानते हो जिसका यह अंतिम जन्म है उसे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को भी इसी जन्म में भुगत लेना पड़ता है किसी त्यागी भक्त ने पूछा था मां हम लोगों के इतनी रोग राई क्यों लगी रहती है मां ने उत्तर में कहा था तुम लोगों का यही आखिरी जन्म है इसीलिए बाकी सब जन्मों का कर्मफल इसी जन्म में भुगत ले रहे हो मैंने तो जन्म से लेकर आज तक कोई पाप किया है ऐसा ख्याल नहीं आता पांच साल की उम्र में उनको अर्थात ठाकुर को छुआ था मान लिया कि तब मुझमें कोई समझ नहीं थी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 इन लोगों के लिए और मेरे लिए इतना दुर्भोग मैं मां वे लोग जितना भी तुम्हें परेशान क्यों ना करें तुम सब सहती जाना मनुष्य होश में रहने पर गुस्सा नहीं करता मां ठीक कहते हो बेटा सहनशीलता से बढ़कर कुछ नहीं पर बात क्या है जानते हो हार्ड मास्क का शरीर है डरती हूं कहीं गुस्से से मुंह से कुछ निकल न जाए मां अपने आप से कह रही हैं जो समय में चेता देता है वह मित्र है समय बीतने पर जो आकर आह करे उसका क्या मूल्य 11 दिसंबर 1912 सौ मां के यहां काशी में काशी खंड अर्थात स्कंद पुराण का पाठ होता संध्या पाठ के उपरांत वार्तालाप चलने लगा मैं काशी में मरने से क्या सभी की मुक्ति होती है मां शास्त्रों में कहा है होती है मैं तुमने क्या देखा ठाकुर ने तो देखा था कि शिव तारक ब्रह्म मंत्र देते हैं मां क्या जानूं बाबा मैंने तो कुछ नहीं देखा मैं तुम्हारे मुंह से न सुनूं तो विश्वास नहीं होगा मां ठाकुर से कहूंगी यह विश्वास करना नहीं चाहता मुझे कुछ दिखा दो इसके बाद मैंने मुसलमानों के राज्यकाल में भारत के नाना स्थानों में मंदिरों के ध्वंस का उल्लेख करके पूछा यह जो इतना अत्याचार हुआ तो इसका उन्होंने अर्थात ईश्वर ने क्या किया उनका धीरज अनंत है ये जो दिन रात उनके सिर पर लोटा पर लोटा ढाले जा रहे हैं उससे भी भला उनका क्या सरोकार फिर यदि सूखे कपड़े से ढककर उनकी पूजा करो तो उससे भी उनका क्या उनका धैर्य असीम है